आज एक फरवरी 2018 गुरुवार का दिवस है और हरिहर त्रिकाश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है पिछले आठ हफ्ते हमने बौद्ध पंचदृशिका का अध्ययन किया और उसमें जो पंद्रह श्लोक हैं बौध पंचदृशिका के उनको पढ़े जिसमें परमेश्वर क्या है और ज्ञान का सर्वोच्च शिखर कहाँ है और उस शिखर के अनुभव क्या हैं इनके बारे में हमने जाना क्योंकि उन्होंने अत्यंत संक्षिप्त में सार गर्भित रूप से पूर्ण दर्शन को पंद्रह श्लोकों में समाहित कर दिया था आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं अभिनव गुप्त पादाचार्य के गुरुदेव के भी गुरुदेव यह है उत्पल देव जी जिनकी प्रज्ञा के बारे में हम शब्दों में वर्णन करना संभव ही नहीं समझते सम्भव ही नहीं है कि हम उनकी योग्यता के बारे में कोई शब्दों में वर्णन कर सकें ये तो बहुत उच्च स्तर के कवि थे इनकी एक जो विश्व प्रसिद्ध काव्य रचना है शिवस्त्रोत्रावली जो हमारे आश्रम में उपलब्ध है लेकिन ये सारे काव्य उनके संस्कृत में हैं जिसके अनुवाद भी हमारे पास उपलब्ध हैं तो एक तो उनकी वो रचना विश्व प्रसिद्ध है ही और दूसरी जो प्रसिद्ध रचना है उनकी उत्पल जी की और ये करीब अब से तकरीबन 1100 वर्ष पूर्व लिखी गई रचना है और इन्होंने अपनी स्वयं की जो रचना है उस पर खुद भी कमेंट्री लिखी थी लेकिन आज वो अनुपलब्ध है आज उत्पल देव जी के स्वयं की जो लिखी हुई टीका है वो उपलब्ध नहीं है लेकिन जो उपलब्ध है वो अभिनव गुप्त पादाचार्य जी की लिखी हुई जो टीका है उस पर वो उपलब्ध तो ये जो शास्त्र अब हम जो आज से नया अध्ययन करने जा रहे हैं इसका नाम है ईश्वर प्रतिभिज्ञाकारिका कारिका का मतलब होता है सूत्र फॉर्मूले, जो संक्षेप में गूढ़ बात को व्यक्त कर किसी गंभीर बात को व्यक्त करने के लिए कम शब्दों में टेलीग्राफिक लैंग्वेज में जो बात कही जाती है कभी कभी ये बातें समझने में कठिन होती हैं लेकिन जब इनको योग्य गुरु समझाते हैं तो अच्छी तरह से हृदयंगम होती है। मुझे समझ में भी आता है कि इसका जो तात्पर्य है निश्चित यही है जो गुरुदेव कह रहे हैं तो ऐसे ईश्वर प्रतिज्ञा विमर्शनी जो अभिनवगुप्त पादाचार्य के द्वारा व्याख्या की गई जिसके पर उसको आज हम उसका एक परिचयात्मक अध्ययन करेंगे आज तो उसका फिर हम विस्तार से अध्ययन आगे शुरू करेंगे जो भी समय लगे क्या दो हफ्ते में उसका परिचय पाना चाहेंगे कि ईश्वर प्रति विज्ञा क्या है हम शुरू करें ईश्वर से कि ईश्वर क्या है तो ईश्वर क्या है यही इस शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय है इसी बात का इसमें डिस्क्रिप्शन है कि परमेश्वर क्या है ईश्वर भारतीय विज्ञान या भारतीय विद्या या भारतीय प्रज्ञा के अनुसार वो सर्वोच्च शक्ति है जो ब्रह्मांड का नियमन करती है जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है तो पहला शब्द है ईश्वर ईश्वर यानी वो नियामक शक्ति रेगुलेटरी अथॉरिटी जो इस समस्त ब्रह्मांड का नियमन करती है तो यानी अगर हम अगर तो ब्रह्मांड को देखें चलो संसार को देखें चलो संसार के अपने गांव को देखें अपने घर को देखें अपने शरीर को देखें सिमेंट तो चले जाएं किसी भी स्तर पर तो हम पाएंगे कि उसमें एक व्यवस्था है एक ये नज़र जरूरी हमारी इस शास्त्र को पढ़ने के पहले कि जो संसार है कोई अव्यवस्थित या मनमर्जी से चलने वाली चीज नहीं है जैसे कभी कुछ कभी कुछ ऐसा नहीं होता कई नियम हैं इसमें और वो उन नियमों के अधीन ये ब्रह्मांड रहा है उनमें से कुछ नियम इंसान जानता है और कुछ नियम हमारी अभी भी पकड़ के परे पड़े हैं अभी भी हमको नहीं मालूम तो ब्रह्मांड एक सुव्यवस्थित व्यवस्था है जहां हम कह सकते हैं कि बेतरतीब तरीके से सबने चल रहा है कहीं ना कहीं एक व्यवस्था है अगर हम कहें कि सब कुछ अगर बेतरतीब होता तो गणित में कभी दो और दो मिला के छः निकलता और कभी दो और दो मिला के शून्य हो जाता है कभी हम पाई का मान निकालते कि रेडियस का और सरकमफेरेंस का जो रेशो निकालते तो कभी बाईस दशमलव दो निकलता तो कभी इक्कीस दशमलव पाँच निकलता हर जगह अलग अलग निकलता कभी हम कहते बच्चे इंसान के घर पर कबूतर पैदा हो गया कभी कबूतर के घर इंसान हो गया ऐसा नहीं हो रहा एक सुव्यवस्था है और वो व्यवस्था के अधीन ही ये ब्रह्मांड चलता है ये अगर हमारी गहराई से दृष्टि है तो हमको एक बात हमारे हृदय हो जाती है कि इसमें कोई ना कोई नियामक संस्था जरूर है <coughs> अगर कोई भी नियामक नहीं नियामक नहीं होता तो अगर ब्रह्मांड है तो वो एक चाओस होता है एक प्रकार का अव्यवस्थित बेस का ब्रह्मांड होता है, लेकिन ब्रह्मांड में एक सुव्यवस्था है सूरज ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी आई जब उगे आया मर्जी आई जब अस्त हो गया कई बार चार दिन तक पड़ा रहा चंद्रमा भी हमने रास्ता देखा पंद्रह दिन से उदय ही नहीं हुआ ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये सब एक व्यवस्था के अधीन है उपनिषद भी प्रश्न उपनिषद में कहता है कि वो क्या है जिसके अधीन ऋतुएं बदलती हैं वो क्या है जिसके अधीन सूर्य समय पर उदित होता है वो क्या है जिसके अधीन चंद्रमा की कलाएं परिवर्तित होती कुछ तो है जिसके अधीन ये ब्रह्मांड एक सुव्यवस्था के रूप में चल रहा है अगर ऐसा कुछ न होता किसी की लगाम किसी के हाथ में इस ब्रह्मांड की लगाम न होती तो ये इतनी सुव्यवस्था संभव ही नहीं थी इसलिए ईश्वर की अवधारणा हमारे सनातन धर्म की प्रबलतम मान्यता प्रथम मान्यता है कि एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है उसके बाद आने वाले पीढ़ियों में आने वाले विभाजनों में मध्यधों में फिर कई बात हो गई उन देवताओं पे बात आ गई फिर उन देवताओं में किसी देवता को सर्वोच्च मानने लगे हम फिर उनके हमारे मत विभाजित होने लगे कि नहीं ये ऊंचे ये उचे, बड़ा देवता है ये छोटा देवता है इस तरह से हम ईश्वर की जो अवधारणा को जब हमारी प्रज्ञा में न बैठा पाए तो हमारी निचली समझ के हिसाब से हमने उनको अलग अलग अवधारणाएं देने लगे अत्यंत सीमित अवधारणाएँ देने लगे और उसमें यहाँ तक होने लगा कि सनातन धर्मी भी आपस में वैमनस्य करने लगे कहीं कहने लगे हम के नहीं शिव बड़ा है विष्णु बड़ा है हमारा कृष्ण जी बड़े हैं गणेश जी बड़े हैं इस तरह हमने उनको विवाद का विषय बना लिया हम ईश्वर को भूल गए क्योंकि ईश्वर ही वो है जो इन सबको नियमित करता है वो फिर चाहे गणेश जी हो हनुमान जी हो राम जी हों या हमारे जो कोई भी अवतार हैं उन अवतारों के भी पीछे एक सर्वोच्च सत्ता है वही सर्वोच्च सत्ता जिसको तुलसीदास जी कहते थे कि ये जो सारा दृश्य संसार है उसमें जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नचाता है वही परमेश्वर है जो शिव को भी जो विष्णु को भी जो ब्रह्मा को भी अपने नियंत्रण में रखता है जग देखना तुम जग पैखना तुम देखना हारे यानी ब्रह्मांड एक विजन दृश्य द्र, है एक सीन है जग पैखना तुम देखना हारे और विधिहरि शंभु नचावन हारे यानी तुम ब्रह्मा विष्णु महेश उन तीनों को नचाने वाले हो ये उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया उन्होंने तुम पर छोड़ दिया कि तुम रख लो नाम जो इच्छा हो तुम्हें जो पसंद हो ईश्वर को हो परमेश्वर को हो परमात्मा परशु या जो भी चाहो वो कहो तुलसीदास जी ने ना नाम छोड़ दिया खाली फिल इन द ब्लैंक्स आप अपनी मर्जी है वो नाम रख लो वो तुम कह रह रुक गए कि जगह पैक ना तुम देख न हारे कि तुम उसको देखने वाले हो यहां कितनी बढ़िया विजन है कि देखने वाला ईश्वर है ये विजन हमारे ब्रह्मांड के बारे में जो हमारा जो सनातन विज़न है या जो हमारा जो धर्मिक विज़न है हिंदू धर्म का वो एक बहुत विशिष्ट विज़न है वो ये विज़न है कि जो देखता है देखना प्रतीक है देखना एक ज्ञानेंद्रिय का कार्य है लेकिन यहाँ देखने से तात्पर्य है जो एंजॉय करता है जो जिस ब्रह्मांड को ब्रह्मांड से जिसको सरोकार है या जो ये ब्रह्मांड बना के जिसने अपने आनंद का खेल खेला है वो देखने वाला वही सर्वोच्च सत्ता है वही है जो इस संसार को देखता है और उसको बनाता है उसको देखता है क्योंकि देखेगा वही जो बनाएगा मैं खिलौना बनाऊंगा तो मैं देखूंगा और मैं उससे खेलूंगा ये क्योंकि दो चार पाँच दस सर्वोच्च सत्ताएँ नहीं हो सकती इसलिए हम ये नहीं कह सकते फलाने ईश्वर ने, ने दुनिया बनाई फलाने ने उससे खेला तीसरे ने उसको देखा ये संभव नहीं है क्योंकि शिखर एक ही होता है सर्वोच्च शिखर पे एक ही बिंदु होता है यह अवधारणा भी हमारी जो सनातन धर्म की है एकदम विशिष्ट है कि सर्वोच्च शिखर दस बीस पाँच नहीं हो सकते वैसे ही सर्वोच्च सत्ता भी एक ही हो सकती है जो नियमक हो क्यों कि अगर एक जहाज के कई कप्तान होंगे तो वो दिशाहीन हो जाएगा क्योंकि हर कप्तान की अपनी एक अलग मंशा होगी भीड़ तंत्र हो जाएगा जो जब कोई चाहेगा मैं जहाज को यहां खड़ा कर दें कोई क्या करें इसको उधर ले चले वो कहीं भी उसकी एक सुचारू रूप से ऑर्गेनाइज यानी सुव्यवस्थित संसार की व्यवस्था हो ही नहीं सकती लेकिन हम देखते हैं कि संसार में एक व्यवस्था है उस पर ही हमारी नज़र होना जरूरी है अगर जब हमारी उस संसार की व्यवस्था पर नज़र होगी कि हाँ हमारा संसार एक सुव्यवस्थित रूप से संचालित हो रहा है तो हम अपने आप उस संचालक को पहचान जाएंगे जब हम देखेंगे कि हमारा जहाज़ बिल्कुल सुव्यवस्थित रूप से नियमित नियम से कठोरता से चल रहा है तो हम जानते हैं कि इसका कप्तान है जो इसको सही दिशा में ले जा रहा है ऐसे ही अगर सर्वोच्च सत्ता हम कहें कि बहुत सारी है तो फिर ये संसार फिर अव्यवस्थित हो जाए इससे सबसे बड़ी विजन आज जो हमको ये डेवलप करनी है ईश्वर प्रतिभिज्ञा विमर्श को पढ़ने के पहले कि संसार एक सुव्यवस्थित सिस्टम है एक ऐसी व्यवस्था है जिसके भीतर हर कोई एक नियम से बंधा है एक नियम के अधीन है और ये नियमबद्धता ये व्यवस्था अगर है तो व्यवस्थापक है ये स्वयं सिद्ध है उसी का नाम ईश्वर है दूसरा है प्रत्यभिज्ञा अभिज्ञा का मतलब होता है जानना जब हम किसी चीज को जानते हैं कॉग्निशन बोलते हैं इसको अंग्रेजी में या ज्ञान प्राप्त करना या अपनी ज्ञान में बढ़ोतरी करना लेकिन यहां पर है प्रत्यभिज्ञा प्रत्यभिज्ञा यानी फिर से किसी ज्ञान को प्राप्त करना सिर्फ जानना नहीं फिर से जानना दोनों में फर्क स्पष्ट है कि जानना प्रथम बार होता है और पुनर्जानना दूसरी बार होता है हम जिस ज्ञान की बात करते हैं परमेश्वर को जानने की हम हमेशा जब भी जानेंगे उसको तो दूसरी बार जानेंगे क्योंकि पहली बार तो हम जन्मजात जानते ही हैं क्योंकि हम जहां से निकले हैं हम जानते हैं कि हम कौन हैं। अगर अभी आप यहाँ से यात्रा करने निकलोगे तो आप जानते हो कि मेरी उम्र इतनी है और मेरे को इतना टिकट लगेगा और इतना सामान लगेगा आप अपने आप को विमर्श करते हो अपने आप को जानते हो और उसके बाद भी उस यात्रा पर निकलते हो तो इस ब्रह्मांड की यात्रा पर जब परमेश्वर निकलता है तो वो अपने आप को जानता है वो जानता है कि मैं शिव हूं और इस शिवत्वता को वो खुद अपनी स्वतंत्र शक्ति से माया रचकर उस स्वतंत्रता को सीमित कर देता है और इस सीमित स्वतंत्रता के कारण वो अपना स्वरूप कुछ देर के लिए भूल जाता है और उसी रूप में हम आज बैठे हैं हम अपना स्वरूप भूले हुए हैं इसका ये मतलब नहीं है कि हम वो शिवत्वता से दूर आ गए भूल जाने का मतलब खो जाना नहीं है हम संसार में रेंडम नहीं हैं खोए हुए नहीं हैं अभी भी हमारे सूत्र हमारे स्रोत से जुड़े हुए हैं जहाँ से हम आए हैं वही हमारा मूल स्रोत है तो हम जिस जगह से आए हैं हम उसके बारे में अनभिज्ञ कैसे हो सकते लेकिन उस जानकारी के होते हुए हम भूल चुके हैं उस जानकारी को दोबारा प्राप्त करना है उसे का नाम है प्रत्यभिज्ञा तो प्रत्यभिज्ञा का मतलब होता है परमेश्वर की जानकारी कि परमेश्वर क्या है और हम क्या हैं और हम में और परमेश्वर में अभेद है हमारे अनिवार्य स्वरूप में और परमेश्वर में कोई भेद हमारे वर्तमान स्वरूप में और परमेश्वर में भेद है लेकिन हमारे अनिवार्य स्वरूप में और परमेश्वर में कोई भेद नहीं हमारा अनिवार्य स्वरूप चैतन्य है आत्मा है और हमारा जो वर्तमान स्वरूप है वो मायाजन्य हमारी दृष्टि है जिसमें हम इस शरीर या इस चमड़ी के भीतर अपने आप को मानते हैं मैं और उसके बाहर ये मानते हैं कि मैं नहीं हूं ये संसार है तो इस बात का जो एहसास कि मैं और परमात्मा एक ही तत्व है एक ही वस्तु के दो नाम हैं उसका नाम है प्रतिभिज्ञा इस ज्ञान का नाम है प्रतिभिज्ञा लेकिन यह ज्ञान पहली बार नहीं आता कभी पहली बार तो तब था जब शिव ने ब्रह्मांड की रचना की थी तब उसने अपना विमर्श किया था वो प्रथम विमर्श या प्रथम स्पंदन था जो हमने स्पंद कार्य काम में पढ़ा था वो प्रथम स्पंदन था द फर्स्ट वाइब्रेशन टूवर्ड्स क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स ब्रह्मांड बनाने की दिशा में जो पहला स्पंदन था वो प्रथम ज्ञान था उसका कि मैं कौन हूं और उन्होंने उस आत्म बोध के लिए संसार की रचना की कि मैं क्या कर सकता हूं क्यों कि जब तक हम किसी शक्ति को उपयोग में नहीं लेते हैं हम उस शक्ति को तोल नहीं अगर हम कहें कि मैं पाँच किलोमीटर दौड़ सकता हूँ तो इस बात को परखने के लिए मुझे पाँच किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा तभी मालूम पड़ेगा कि हाँ मैं पाँच किलोमीटर दौड़ सकता हूँ अगर मैं कहूँ कि मैं पचास किलो वजन उठा सकता हूँ तो मुझे उठा के देखना पड़ेगा कि हाँ सच में उसमें मेरे पचास किलो उठाने की क्षमता है ऐसे जब ब्रह्मांड बनाने की बात हुई जो आत्मविमर्श के आज असीम शक्ति है और उस शक्ति का कोई विरोध नहीं है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ तो मैं इस शक्ति को परख के देखूँगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ तो उस शक्ति के परीक्षण में वो अपने स्वभाव से इस ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, और ये ब्रह्मांड उसके स्वरूप से और कुछ भी नहीं उसकी चेतना में समाया हुआ है इस ज्ञान का नाम है पृथ्वी तब हमें जाने कि ब्रह्मांड और परमेश्वर एक हैं, मैं और परमेश्वर अभिन्न है इसलिए मैं और ब्रह्मांड भी है इसलिए कोई दो सत्ताएं ही नहीं मैं तुम और वह जो कहते हैं मैं मेरे सामने मेरा संसार और एक वो जो ऊपर बैठा है छतरी वाला ये सब तीनों एक है इनको हम तीनों को अलग अलग सत्ताएं समझते आए हैं वो अलग अलग सत्ताएं है, नहीं हैं वर एक ही सत्ता है और जब ईश्वर का बोध हमारे भीतर जागृत होता है तो उस क्षण जो योगियों को अनुभव होता है वो वर्णन योगियों ने कैसे बोला कि ऐसा लगता है कि मैं कहीं घूम फिर के आया और मैं जहां था वहीं हूं ना मैंने कुछ खोया ना मैंने कुछ पाया जहां से चला था वहीं खड़ा हूं और ये एक स्वप्न की तरह संसार भीत गया और मैं जहां से चला था शिवत्ता से ही हर वस्तु चली हो चाहे कंकर हो पत्थर चूहा बिल्ली हो या आप में कोई भी हो हर जीव जंतु जड़ चेतन की यात्रा एक ही बिंदु से शुरू हुई है और उस बिंदु का नाम ही ईश्वर है यानी वही परशिव है वही ईश्वर है वही सर्वोच्च सत्ता है सुप्रीम पावर है सुप्रीम गॉड कॉन्शियसनेस है या उसको जो भी नाम हमारी पसंद का हम दें लेकिन इन सब नामों में सिर्फ एक ही संबंध है वह है पर्यायवाचियों का क्यों ये सब पर्यायवाची शब्द है हम इनमें यह नहीं कह सकते हैं कि एक शिव अलग है हम कहें नहीं जब ब्रह्मा सबसे बड़े हैं या हम कहें कि शिव सब शिव छोटे हो गए और विष्णु बड़े हैं ऐसा कुछ नहीं यहाँ पर सर्वोच्च सत्ता की बात हम नाम रखना आपकी परेशानी है उसको कुछ भी क्योंकि उसने अपना नाम कभी खुद नहीं बताया कि मेरा नाम ये हम कुछ भी नाम रखें उसका तो हमारी पसंद से हम उसका नाम रखें कुछ भी वर सच्चाई ये है कि उस सबके बीच में जो सर्वोच्च सत्ता है हम उसी की बात कर रहे हैं हम नाम रूप से रहित रखें चाहे उसको परशु बोलें चाहे हम हाँ उसको एक टेक्निकल नाम देते हैं सुप्रीम गॉड कॉन्शियसनेस तो ईश्वर प्रतिविज्ञा अब कारिका का मतलब होता है सूत्र रूप में वो बात गुड़, गुड़ बात को कहा जाना या गुड़ बात को अति संक्षेप में कहा जाना फॉर्मूला बना के कहा जाना तो इस तरह ईश्वर प्रतिविज्ञा कारिका जो हमारे अगले शास्त्र जिसके हम अध्ययन करने जा रहे हैं उसका जो हेडिंग है उसका जो शीर्षक है उसका मतलब है कि परमेश्वर के स्वरूप को पुनर्बोधित करना और उससे संबंधित यह शास्त्र है जो सूत्रों में लिखा गया है ये सूत्र के रचयिता है उत्पल देव यह जब लिखा गया उस समय की सामाजिक स्थिति के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी देना जिस समय लिखा गया उस समय बौद्ध धर्म का वर्चस्व बहुत तेजी से हिंदुस्तान में बढ रहा था फिर उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचारकों ने दूसरे आसपास के देशों में श्रीलंका नेपाल चाइना जापान मलेशिया आसपास के देशों में अपने बौद्ध भिक्षुओं को भेजा धर्म का प्रचार करने के लिए उनमें भी फिर भिन्नताएं हो गई स्वातंत्रिक बौद्ध हो गए तो विज्ञानवादी बौद्ध दर्शन हो गया लेकिन जो एक ब्रांच धर्म की थी जो बहुत प्रबलता से आगे बढ़ी थी और जो हिंदुस्तान में उसके बढ़ने लगे और उस धर्म, उस धर्म, का नाम था विज्ञानवाद, वो अनिश्वरवादी धर्म दर्शन था उनका कहना था कि ईश्वर नाम की कोई सत्ता नहीं और ईश्वर को मानना मूर्खता है उनका कहना था कि मन ही अंतिम सत्य है और मन को मन के स्पुलिंग है स्पुलिंग है ना उसकी चिंगारियां हैं मन की जो एक जाती है अपना काम करती चली जाती है फिर दूसरी चिंगारी आती है और ये पूरा जीवन इन चिंगारियों का क्रम है बहाव है तो वो कहते थे शरीर के और इस चित्त के स्पुलिंगों का बहाव ही जीवन है ये ठीक वैसी बात कहते थे जैसे क्वांटा है यानी एनर्जी के पैकेट्स जो चलते जाते हैं और अपना काम करके लुप्त हो जाते हैं इस बात में लोगों को बड़ा आकर्षण पैदा हुआ उन्होंने कहा कि ईश्वर कुछ नहीं है तुमको कुछ नहीं करना है मात्र अपने मन को संयमित करना है तो उन्होंने जब अपनी बातें इस दिशा में रखी तो सनातन धर्मियों के सामने एक चैलेंज था कि या तो तुम बौद्ध धर्म स्वीकार करो या हमारी बात का खंडन करो तो बहुत सारे दुरंधर विज्ञानवाद के सामने चुप रहे उनके पास कोई इतनी बौद्धिक क्षमता नहीं थी कि वो इनका खंडन कर सके तो उस समय की परिस्थिति ऐसी होने लगी थी कि सनातन धर्मियों को लगने लगा था कि सारे लोग अनिश्वरवादी हो जाएंगे और अनिश्वरवादिता उचृंखलता को जन्म देगी और समस्त समाज एक गहरे काले गड्ढे में गिर जाए कि जब हम एक सर्वोच्च नियामक सत्या को इनकार कर देते हम आत्मा की उपस्थिति से इनकार कर देते जब हम किसी एक ऐसे सत्ता से इनकार कर देते हैं जो हमारे पाप पुण्य सुख दुख इन सबको देने के लिए जिम्मेदार है और उन सबका लेखा जोखा रखने को जिम्मेदार है जब हम ऐसे मान लेते हैं कि ऐसा कोई नहीं है कि जो हमारे पाप पुण्य को देखे या हमारे लेखा जोखों को रखे तो उन परिस्थितियों में उच्छृंखलता बढ़ना तय था ऐसे समय में क्योंकि ये सब भूमिका आपको इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तो विज्ञानवाद बौद्ध धर्म का अधिक कई जगह खंडन किया हुआ मिलेगा सामान्यतः किसी भी धर्मशास्त्र में सीधा तरीका होता है कि हम अपनी बात कह दें आप अपने विवेक से तय करें कि आपको ये उचित प्रतीत होती है या अनुचित प्रतीत होती है आपके गले के नीचे उतरती है या आप इसको इनकार कर देते हैं यह आपकी स्वतंत्रता है मनुष्य इस मामले में स्वतंत्र है लेकिन उस समय की सामाजिक परिस्थितियां ऐसी थी जो ईश्वर की सत्ता को आत्मा की सत्ता को निरूपित करना एवं किसी भी स्तर तक ले जाकर उसको सिद्ध करना यह बहुत बड़ी चुनौती थी चैलेंज था उस समय में अभिनव गुप्त पादाचार्य जी, जी के जो गुरुजी के भी गुरुजी थे अभिनव उत्पल देव जी इन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और उन्होंने प्रबलतम तर्क दिए सूक्ष्मतम तर्क दिए इतने सपटल एविडेंस दिए उन्होंने कि उसके बाद में ये निर्विवाद रूप से तय हो गया कि ईश्वर की सत्ता अस्वीकार नहीं की जा सकती आत्मा को अस्वीकार करना ही संभव नहीं है इतने सूक्ष्म तर्क तो वही तार्किक व्यवस्था इसमें दी गई है ईश्वर प्रतिभिया इसलिए जगह जगह हमको ये खंडन प्रक्रिया देखने को मिलेगी लेकिन इस खंडन प्रक्रिया को जब हम देखेंगे तो बड़ा आनंद आएगा क्योंकि जो तर्क उन्होंने दिए हैं वो तर्क हमें परमेश्वर के स्वरूप को समझने में बेहद सहायक हमारे हृदय में जो सर्वोच्च सत्ता के प्रति जो बोध है उसको उत्पन्न करने में उसको स्थायी करने में उसको प्रबल करने में वो तर्क बेहद कारगर है क्योंकि जब वो विरोधियों की बात का खंडन करते थे तो उन्होंने इतने अकाट्य तर्क रखे कि जिन तर्कों का कोई सामना ही नहीं कर सकता था कोई जवाब नहीं था इतने इससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि उत्पलदेव महाराज कितने विद्वान थे और उनकी ज्ञान शक्ति वाक शक्ति और अपनी भाषा पर अधिकार और अपने तर्कशास्त्र का ज्ञान सब कुछ अपने शिखर पर था और इसके साथ ही साथ उनमें शब्द चयन से लेके काव्य रचना तक की जबरदस्त योग्यता थी तो आगे हम जो पढ़ें उसमें उनके साहित्य में काव्य भी भरपूर भरी हुई फर्क यह है कि हम चूँकि संस्कृत की मूल भाषा से बहुत कम परिचित हैं इसलिए हम उस काव्य का आनंद शायद अधिक न ले पाए लेकिन उनकी जो तार्किक बुद्धि की और प्रज्ञा की विलक्षणता है जो सूक्ष्मता है उनके जो तीक्षणता है उनके जो तर्कों की उसका आनंद जरूर लेने को मिलेगा इसमें तो ये इसका हेडिंग है ईश्वर प्रतिज्ञा कार्य इसमें चार अध्याय हैं। ये चार अध्याय में से पहला अध्याय है ज्ञान अधिकार दूसरा है क्रियाधिकार तीसरा है आगमाधिकार वो चौथा है तत्व तो तो संग्रहाधिकार ये चार अधिकार हैं या चार अध्याय हैं इसमें जो ज्ञानाधिकार है वो चेतना की व्याख्या करता है कि चेतना ही ईश्वर है चेतना ही आत्मा है और चेतना का विस्तार ही ब्रह्मांड है वो चेतना के बारे में ज्ञान यानी जो हमारा कश्मीर शिव का ज्ञान वाला हिस्सा है इसका वर्णन करता है और किस तरह से ये ब्रह्मांड उस चेतना के विस्तार से अस्तित्व में आए इसका वर्णन करता है दूसरा है क्रियाधिकार जो परमेश्वर की दिव्य क्रियाशक्ति का वर्णन करता है। क्रियाशक्ति जो परमेश्वर जो संसार बनाता है या अपने आप को संसार में परिवर्तित करता है वो क्रिया उसी को हम परमेश्वर की क्रियाशक्ति कहते हैं अब फर्क यह है कि परमेश्वर की दिव्य क्रिया शक्ति हम क्रिया शक्ति और दिव्य क्रिया शक्ति में थोड़ा सा फर्क समझना जरूरी है कि क्रिया शक्ति तो वो है जो हमें भी एक ट्रैक्टर में भी है कि जमीन को उखाड़ दे वो एक भी मशीन में उसको तोड़ दे पेड़ को भी तोड़ दे हमें भी है कि हम भी एक बिस्कुट को तोड़ सकते हैं ये भी क्रिया शक्ति का ही उदाहरण है लेकिन परमेश्वर की क्रिया शक्ति में दो बातें हैं एक है वो अन है उसकी क्रिया में कोई विरोध नहीं कोई विरोध नहीं क्योंकि वो इच्छा ही उसकी क्रिया है उसने जैसा सोचा कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाएगा क्यों? कि जब हम सोचते हैं तो क्यों नहीं होता इसलिए कि हमारी इच्छाओं का विरोध करने वाली शक्तियाँ भी हैं मौजूद यानी श्रोत एक होने के बावजूद जैसे एक ही परिवार के अंदर चार भाई हैं तो आपस में वो एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं ऐसी ही संसार की समस्त शक्तियां एक यूनिशन में काम नहीं करती एक कॉपरेशन में काम नहीं करती एक लेजर की किरणों की तरह आपस में मिलजुल के काम नहीं करती वरण एक दूसरे से विरोध करती और यही कारण है कि हमारी जो करने की क्षमता है वो सीमित होगी लेकिन ये क्रियाशक्ति है हमारी लेकिन परमेश्वर की क्रियाशक्ति चूंकि वो केंद्र में बैठा है वो समस्त क्रियाओं को अपने अधीन करके बैठा है समस्त शक्ति को अपने अधीन लेके बैठा है तो वहाँ से उसकी क्रियाशक्ति में किसी तरह का कोई ग्रहण नहीं लगता किसी तरह का कोई विरोध संभव नहीं इसलिए उसकी क्रिया शक्ति एप्सॉल्यूट पावर टू परफॉर्म है यानी करने की निरपेक्ष क्षमता उसके पास है जिसको कोई रोक नहीं सकता तो उस क्रिया शक्ति का वर्णन है उसमें और उसी को हम यहाँ पर अक्रम क्रियाएं बोलते हैं। अक्रम क्रियाएँ वो किसी क्रम के अधीन नहीं क्रम समय के अधीनता का नाम है जब हम समय के अधीन हैं तो हम क्रम का अनुसरण करना पड़ेगा हम सोचते बुढ़ापा जल्दी भोग लेते व बाद में अपन बचपन और सख्स से आखिर में जवानी भोगेंगे ऐसा संभव नहीं है क्योंकि हम एक क्रम के अधीन है कि उस जीवन में हम अंतरिक्ष और समय की सीमाओं का उल्लंघन करने की क्षमता में नहीं और यही हमारा माया जनित सीमा है कि माया जनित सीमांकन है कि हम इस सीमा के बाहर नहीं निकल पाएंगे लेकिन परमेश्वर शिव उस माया के भी स्वामी है वो माया के क्षेत्र से ऊपर है वो शुद्ध अध में स्थित है इसलिए वहाँ उनके लिए किसी तरह की कोई सीमांकन नहीं है इसलिए वो जो कार्य करते हैं वो दिव्य क्रिया कहलाते तो परमेश्वर की दिव्य क्रिया शक्ति का वर्णन है और यहाँ पर एक बात और भी बताई गई है कि परमेश्वर का स्वरूप निर्धारण करने के लिए दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं एक उसकी जानने की क्षमता और दूसरी उसके करने की क्षमता जब कोई जानता है और जब कोई करता है तो यह चेतना के हस्ताक्षर है कि यहां पर चैतन्य उपस्थित है जानना स्वयं सिद्ध है और वो स्वयं ही जानता है जैसे मैं कुछ जानता हूं मेरे किसी भी क्रिया के बगैर आप उसको नहीं जान सकते तो एक बात स्वयं सिद्ध है कि ज्ञान को आप ऑब्जेक्ट की तरह यूज नहीं कर सकते आप एक ज्ञान को दूसरे ज्ञान से नहीं जान सकते जैसे मैं जानता हूं एक बात को रहस्य को मैं मुँह से भी नहीं बोलूँगा अपने बॉडी लैंग्वेज से भी नहीं बोलूँगा किसी को नहीं बताऊँगा तो आप उस बात को नहीं जान सकते क्योंकि वो मेरे जानने की जो घटना है वो सिर्फ मैं ही जानता हूं। वो स्वयं सिद्ध है लेकिन मैं जब कुछ करता हूँ तो वो सभी लोग देख सकते तो जानना और करना ये दो क्रियाएं हैं और ये दोनों क्रियाएं आपस में जुड़ी हुई हैं जानने की क्रिया और करने की क्रिया जुड़ी हुई है आपको खूब सारे रोजाना इसके प्रमाण मिलते हैं कि हम कुछ करते हैं उससे सिद्ध हो जाता है कि हाँ ये फलानी बात जानता है अगर आप कार चलाते दिख गए किसी को तो हमको मालूम पड़ेगा इसको कार चलाते आती है जानता है कि कैसे कार चलाना कोई गणित का सवाल हल कर देता है तो हम कहते हैं इसको गणित का ज्ञान है लेकिन अगर वो न हल करे, चाहे ज्ञान हो उसको तो हमको कैसे मालूम कि इसको गणित का ज्ञान है कि जब तक वो क्रिया से उसको सिद्ध नहीं करता इसलिए जहाँ जानना है और क्रिया है जहाँ नोसेसिया ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया है और एक्शन है यानी कुछ परफॉर्म करने का है उन दोनों की उपस्थिति ही सिद्ध करती है कि चैतन्य वहाँ पर है और इसी चैतन्य का नाम परमेश्वर है और हम भी जानते और करते हैं हम भी जानने और करने की क्षमता हम में है इसलिए हम जिस चीज़ से जानते हैं और जिस चीज़ से करते हैं उस चीज़ का नाम परमेश्वर है अब हम कहें कि वो चीज़ें क्या है वो वस्तु हम अपने अंतर मन में जाके उस मन के भीतर जाएँ और भीतर अंतर यात्रा करें तो पाएंगे कि हमारे भीतर एक चैतन्य सत्ता है जो जानने और करने की क्रिया में दोनों का आधार है जब कुछ जानते हैं तो ज्ञान भी उसी जगह पे जाके टिकता है जब हम करते हैं तो करने की क्रिया का उद्गम भी वहीं से होता है यानी ये दोनों चीज़ें ओवर है यानी एक ही परिधि के अंदर सीमित है एक ही परिधि में जानना और करना अगर हम कहते हैं कि जानना तो है ना वो चेतना की स्फुल्लिंग है वो जान के चला गया एक स्फुल्लिंग आया और मर गया चला गया और फिर हम कहें कि उसने ये क्रिया करी जिससे सिद्ध होता कि जानना है तो जो जाना था वो तो कब का चला गया वो स्फुल्लिंग तो चले गए और आप करने वाला कोई दूसरा है इसको क्या मालूम कि करना क्या है कि जिसने कार चलाते सीखी थी वो इस पुलिंग तो चले गए अब हम जब कार चलाते तो बोले ये किसने सिखाई आपको ये स्मरण कहलाता है कि ये स्मरण कहां से होगा ये एक आरंभिक उस तर्कशास्त्र के उदाहरण है कि स्मरण अपने आप में आत्मा की उपस्थिति सिद्ध करता है कि एक कॉमन फैक्टर है जो जानने और करने का सामान्य आधार है कॉमन बेस है जिसके ऊपर जानने की क्रिया भी होती है और करने की क्रिया का उद्गम भी वहीं से होता है जब तक ये कॉमन फैक्टर नहीं होगा तब तक ये आत्मा की उपस्थिति के बगैर ये सुचारू व्यवस्थित रूप से कोई एक्शन नहीं हो सकती जिसको हम कहते हैं ना कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जो संसार चल रहा है जो व्यवस्थित तरीके से संसार चल रहा है ये व्यवस्था संसार में नहीं चल पाई इसमें सब कुछ अव्यवस्थित हो जाएगा बेतरतीब हो जाएगा सब टूटा फूटा हो जाएगा ना किसी एक्शन से किसी ज्ञान का संबंध होगा ना उस ज्ञान से कोई एक्शन संभव हो पाएगा। इस तरह से उन्होंने प्रबल तर्कों के द्वारा यह सिद्ध किया है उसी का नाम है क्रियाधिकार इसमें चार आहनिक आहनिक क्या होते हैं एक दिन में जो पढ़ा जाता है उसको आहनिक बोलते हैं इस शब्द की उत्पत्ति अहोरात्र शब्द से है अहोरात्र बोलते हैं दिन और रात का जो संयुक्त एक यूनिट है जिसको हम 24 घंटा या एक दिन बोलते हैं उसको ज्योतिष शास्त्र में अहोरात्र बोलते हैं और पाराशर ने लिखा था जो होरा शास्त्र वो होरा शब्द भी समय का संबोधन करता है समय का प्रतिनिधि तो ये जो आहनिक है वो एक दिन में पढ़ने लायक ज्ञान है एक दिन में पढ़ने लायक शास्त्र है तो प्रथम जो अध्याय है ज्ञानाधिकार उसमें आठ आहनिक है दूसरा जो है क्रिया क्रियाधिकार उसमें चार आहनिक है तीसरा जो है आगम अधिकार जिसके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान दिया गया उसके अंदर दो आहनिक है और अंत में पूरक अध्याय है जिसमें समस्त ज्ञान को संक्षेप में बताया गया है उसका उपसंहार किया गया है और कुछ ऐसी बातें जो छूट गई थी पहले उनको समाहित किया गया तो वो सब चीज़ें मिला के एक एक ही अध्याय एक ही हानिक बनता है उसको आखिर में तत्व तो संग्रह अधिकार के अंदर तो इस तरह इसके चार अध्याय हैं ज्ञानाधिकार क्रियाधिकार आगमाधिकार और तत्व तो संग्रहाधिकार ऐसे चार अध्याय हैं तो इन चार अध्यायों में पहले अध्याय में आठ दूसरे में चार तीसरे में दो और चौथे में एक आनिक ऐसे कुल पंद्रह आनीक है अगर हम स्वाध्याय करें तो उनका कहना है अब इनको गुप्त पादाचार्य जी का इसको पंद्रह दिन में आप इसका स्वाध्याय कर सकते हो रोज एक एक अध्याय पढ़ो तो पंद्रह दिन में स्वाध्याय कर सकते हो हमारी एक मोटी मोटी गणना है कि हमको इसका अध्ययन करने में छः से आठ महीने का वक्त लगेगा क्योंकि एक एक कहानी में किसी में आठ श्लोक है किसी में दस श्लोक है किसी में पांच श्लोक है तो उन सबको हम अगर चाहें भी तो हम एक ही 45 मिनट के समय में शायद पूरा समझ नहीं पाएंगे इसलिए एक एक कहानी को दो या तीन हफ्ते लग सकते हैं इस तरह से हो सकता है कि हमको 40 हफ्ते का समय लगे आठ महीने लग सकते तो इस तरह हमको जो भी वक्त लगे लेकिन हमको इसका अध्ययन अपने क्रम के हिसाब से जारी रहेगा हमारा और ये आज की जो बातें हमारी ख़ासतौर से ईश्वर प्रतिविज्ञा क्या है कारिका किस को कहते हैं और हम में परमेश्वर में और जिस संसार में अभेद है इसको एक कॉमन बेस के बिगैर हम सिद्ध नहीं कर सकते और अगर हम कहें कि अगर आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है चेतना नाम की कोई चीज़ नहीं ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है एक कॉमन फैक्टर नहीं है इस दुनिया में तो फिर हमारे आपस में जो इंटरेक्शन है जो अंतर क्रिया वो भी संभव नहीं है हम आप शांत चिंतन चिंतन करें तो हम पाएंगे कि हम जो कुछ देखते हैं और तो अगर हम उसको बिना प्रतिक्रिया के देखें तो आपकी चेतना में और उसमें कोई भेद नहीं है वो आपके चेतन में और आप एक हो जाते हैं उसके बाद में विचार प्रक्रिया शुरू होती है और जब वो विचार प्रक्रिया शुरू होती है उस समय वो हमको भिन्न दिखाई देने लगती अच्छा ये तो मटकी है ये तो कप है ये तो कल का रखा हुआ है चाय का कप है हरे रंग का है ये हमको तब ज्ञान प्राप्त होता है जब विचार चालू रहता है लेकिन इसके पहले हमको एक अभिन्नता का अभेद का ज्ञान होता है जब हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो प्रथम क्षण एक अभेद का ज्ञान होता है कि ये और मैं एक है। और उस ज्ञान को योग्य लोग स्थिर कर लेते तो पूरा ब्रह्मांड उनको अपने विकास की तरफ दिखाई देने लगता पूरा ब्रह्मांड जर देखते हैं वो वो परमेश्वर के साथ उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता है तब उनकी भावना होती है कि जि देखो तित्तु जिधर देखो तू ही तो तू दिखाई दे रहा है मुझे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है एक बहुत पारकी अगर स्वर्णकार होगा तो उसको ये दिखाई देगा जिद देखो उधर सोने सोना है दुकान के अंदर आप लोगों को दिखता है कि ये तो गहना है ये तो कंगन है ये तो झुमकी है ये तो चूड़ी है तो, तो मंगलसूत्र है लेकिन वो तो सो सौन, स्वर्णकार देखता है वो सबको सोने सोना दिखता है उसको और हरे के दिखता है कितनी खोटोगी कितना सोना होगा कुल इसमें कितना सोना होगा कुल कितनी कीमत होगी उसके ध्यान तो सिर्फ सोने पर है ऐसे ही योगी का ध्यान समस्त संसार को देखते हुए ना उसमें किसी प्रतिस्पर्धा पे होता है ना किसी ईर्षा पे होता है ना किसी की उन्नति पे होता है ना किसी के रूप रंग पर होता है ना किसी के दूर पास पर ना उम्र पे होता है उसका ध्यान तो एक ही चीज़ पे होता है कि जित देखूँ तित तू तू ही तू दिखाई दे रहा है उसमें परमेश्वर ही परमेश्वर दिखाई देता है तो ये विज़न डेवलप करना असंभव बिल्कुल भी नहीं हम कहते तो बिल्कुल नेक्स्ट इम्पॉसिबल है ऐसा कुछ भी नहीं एकदम इम्पॉसिबल वाली बात हम यहाँ कुछ भी नहीं करेंगे हम वही बातें करेंगे जो हम अपने रोजाना की जिंदगी में उतारने के लिए प्रयास करने में सक्षम है तो वो कोशिश करेंगे कि अपने जिंदगी में नजरिया बदलने के लिए हम ये रोजाना ये अभ्यास करें और ये अभ्यास करने के लिए पाटले पर नहीं बैठे इस अभ्यास में ना हमको पाटले पर बैठना है ना आँख में इसके ध्यान लगाना है ये हमारा काम नहीं है हमारा काम है दृष्टि बदलने का और हमारा ध्यान क्षेत्र या हमारा जो आसन है ये पूरा ब्रह्मांड है हम तो जहाँ चलेंगे जहाँ खड़े रहेंगे जब जो काम करेंगे उसमें हमारा ध्यान बना रहे जागरूकता बनी रहे ये विजन बना रहे ये दृष्टि से हम अलग ना हो बस यही ध्यान का सर्वोच्च शिखर और उसी का प्रयास करेंगे और उसको प्रयास करने के लिए हमारा ज्ञान हमारा मूल सहायक रहेगा तो अपन आज ईश्वर प्रत्येज्ञा कार्य का का आरंभ करते हैं और अगले हफ्तों से हम थोड़ा सा इसका और आनेकों का परिचय देंगे और उसके बाद में फिर अपना एक एक श्लोक अपना आरंभ से शुरू कर देंगे तो तब तक के लिए अपन आज का कार्यक्रम स्थिर करते हैं